मंत्र ओम तो सहनौ गुन सह वीर कर्वा तेजस्विनावीतमस् माविद ओम शांति शांति शांति सभी को सा नमस्ते आइए आप सभी का जो है योग दर्शन के साधन बाद में स्वागत है हम जो है परिणाम ताप संस्कार दुख ही गुणवृत्ति विरोधाच दुखम एवं सर्वम विवेकिन इस सूत्र विचार कर रहे थे कि परिणाम ताप संस्कार दुखों से और गुण वृत्ति के अविरोध के कारण या विरोध होने से विवेकी के लिए सब सुख दुख ही है इसमें परिणाम क्या है ये हमने बता दिया था परिणाम दुख क्या है प दुख क्या है संस्कार दुख क्या है हमने बता दिया था और इसमें यह चल रहा था पीछे से थोड़ा चलते हैं कि जैसे संस्कार दुख है किसमें जो कहा कि का पुनः संस्कार दुख था कि संस्कार दुख क्या है तो बताता कि सुखानुभवात सुख संस्कार आशय और दुखानुभवादी दुख संस्कार आशय व्यक्ति जो है जब सुख का अनुभव करता है सुख जब भोगता है सुख भोगने के बाद जब सुख की अनुभूति होती है उससे चित्त के अंदर जो है सुख संस्कार आशय रूपी माने सुख संस्कार आशय बनता है चित्त के अंदर बैठ जन बैठ जाता है मान ये वासनारूप संस्कार की बात है यहाँ पर आशय है तो आशय से ये नहीं समझ लीजिएगा कि जो है कि ये कर्माशय की बात कर रहा है सुख के अनुभव से वासना रूप सुख संस्काराशय की उत्पत्ति होती है और दुख की अनुभूति से जब व्यक्ति दुख का अनुभव करता है तो उससे भी जो है वासना दुख संस्काराशय रूपी जो वासना है वासना रूपी जो संस्कार है उसकी उत्पत्ति होती है तो जब सुख संस्काराशय की वासना या दुख संस्कार रूपी जो वासना है दुख संस्काराशय रूपी जो है, वासना है अर्थात वासना रूपी जो संस्कार है उसका जब निमित्त सामने आता है या पूर्व कर्म भी होता है उसके आधार पर तो वो जो जगता है वासना रूप जो संस्कार है हमने पीछे बताया था आपको कि वासना रूप संस्कार उसको कहते हैं जो स्मृति क्लेश हेतु वासना वासना संस्कारा मन स्मृति और क्लेश को जो उत्पन्न करने वाला है स्मृति और, और क्लेश को जो का जो हेतु है कारण है उसको कहते हैं वासना रूप संस्कार ये हमने आपको पीछे बताया हुआ है तो अर्थात कहने का अभिप्राय है कि हमारे मन में जो क्लेश की उत्पत्ति होती है क्लेश पांच है अविद्यामिता राग द्वेश अभिनिवेश तो ये अविद्या, राग, द्वेष, अभिनवेश जो ये पांच क्लेश हैं, इन पांच क्लेशों की जो उत्पत्ति होती है वो वासना रूप संस्कार के कारण यदि वासना रूप संस्कार को समाप्त कर दिया जाए तो ये जो अविद्या है पांच प्रकार की जो अविद्या है अविद्यास्मिता रागवेश अभिवेश ये समाप्त हो जाएंगे तो वासना रूप संस्कार जब मतलब जो है कि मन के अंदर रहा जब वह उभरा अर्था राग उभरा राग रूप संस्कार के कारण उभरता है रूप संस्कार के कारण उभरता है अभिनिवेश जो है भय है डर जो है मृत्यु का जो डर है ये भी वास्तव रूप संस्कार के कारण उभरता है ये अविद्या अविद्यामिता सब वास्तव रूप संस्कार के कारण उभरता है तो ये वास्तव रूप संस्कार के कारण जो राग इत्यादि जो उत्पन्न हुआ जब ही मन में उत्पन्न हुआ तो हम जिस वस्तु के प्रति राग हुआ तो उस राग के कारण हम कर्म इत्यादि करने लग जाते हैं तो क्या है हमने जो पीछे कर्म किया था इसलिए आगे करें एवं कर्मभ्यो विपाके अनुभूय सुखे दुखे बापुना कर्माशय प्रचयित इस प्रकार जो है कर्म जो हमने किया कर्मभ्य का पिछला कर्म लीजिएगा क्योंकि तो आगे विपाक विपाक जो होता है कर्म से ही होता है कर्माशय से होता है जब कर्माशय ध्यान रखिएगा कि वासना रूप संस्कार से विपाक नहीं होता है वासना रूप संस्कार का फल जन्मवायु भोग नहीं है कर्माशय का फल जन्मवायु भोग है तो जब पिछला हमने जो कर्म करते हैं तो उससे उस कर्म से क्या है सुख और दुख रूपी विपाक की अनुभूति होती है तो उस कर्म से जो सुख दुख रूपी विपाक की अनुभूति हुई अनुभूति होने पर पुनः सुख जब की अनुभूति अनुभूति हुई तो हम क्या है कि सुख जिससे मिल रहा है उसके अनुरूप हम कर्म करने लग जाते हैं यदि दुख की अनुभूति हुई उस कर्म से तो फिर जो है कि उस तरीके का हम कर्म करने लग जाते हैं तो उससे फिर कर्माशय का परिचय होता है कर्माशय का संचय होता है कर्माशय संचित होता है तो फिर इस तरीके से चक्र चलता ही रहता है तो वासना रूप जो संस्कार आप एक उदाहरण के रूप में को देकर के यदि आपको मैं समझाऊं कि परिणाम ताप और संस्कार क्या है जैसे मने परिणाम दुख सुख भोगने के बाद होता है क्योंकि तो परिणाम सुख रागानुविध होता है पीछे हमने बताया था सुख भोगने के बाद परिणाम नामक दुख होता है जैसे एक मिठाई हमने खाया एक हमने मिठाई खाया तो मिठाई खाने के पश्चात ने जो हमने सेवन किया अब वो मुझे अच्छा लगा हमें अच्छा लगा तो अब जो अच्छा लगा तो अच्छा लगने के पश्चात फिर जो है हम उसको खाने का जो कोशिश किया बार बार अर्थात वो परिणाम दुख वो है कि तृप्ति का ना होना क्योंकि तो कितना भी भोग करते रहो तृप्त होना ही नहीं है कितना भी भोग करते रहो तृप्त होना ही नहीं है वह इंद्रियों की कुशलता को और अधिक बढ़ा देगा तो ये इस तरीके से जब व्यक्ति के अंदर जब वो अ, मिठाई खाया मिष्टान खाया और में खाने के बाद जो बार बार खाने की जो इच्छा होती है बार बार खाने की जो इच्छा होती है और जब फिर प्रयोग करता है फिर राग जो है रागज जो कर्मास्त फिर पैदा हो जाता है ऐसे करते करते करते वो चाहता है कि मैं अपने इंद्रियों को तृप्त कर लू इस मिठाई से परंतु वह कर नहीं पाता है फिर वह परेशान होता है इसी को कहा है कि मन में हमने एक बार जो मिठाई खाया मिठाई खाने के पश्चात भोगने के पश्चात फिर हमें जो खाने की इच्छा हुई हमने सोचा कि अपने इंद्रियों को जो है जिहेंद्रिय जो है जीवाइंद्रियको मैं तृप्त कर लूंगा परंतु हम तृप्त नहीं कर पाए फिर और भोगने की बार बार भोगने की इच्छा हुई तो मन में भोगने की इच्छा फिर उसको हमने प्रयोग में ले आया खा लिया तो वो मानो की सर्प के विष से आ, सर्प से हमने अपने को डा लिया दूसरा है ताप दुख ताप दुख जो होता है वो क्या होता है कि वो आगे आने वाला होता है जैसे मिठाई का उदाहरण ले लीजिए कि मिठाई है हमारे पास अब मिठाई हमारे पास है हमारे पास दो मिठाई है या पांच मिठाई है अब कोई दूसरा व्यक्ति आ गया अब दूसरे व्यक्ति आ गया तो हमारे मन में आ गया कि ये व्यक्ति जो है ये मिठाई लेगा ले ये भोग नहीं रहे अभी मिठाई को भोग भी नहीं रहा भोग भी नहीं रहे, रहे। परंतु तो हमारे मन में एक भावना बन गई कि यह मिठाई ले लेगा ये, ये जितना जल्दी चला जाए यहां से तो अच्छी बात है तो मन में जो है बिना भोगे मन के अंदर जो दुख सता रहा है ये ताप दुख हो गया ये जो है ताप दुख हो गया और ताप दुख जो किससे होता है तो आपको मैंने बताया था कि वह मोह से होता है माने द्वेष से तो उत्पन्न होता ही है द्वेषज तो है ही ताप दुख और द्वेषज के साथ साथ जो है ये क्या है मोह से भी होता है माने मोह से भी उत्पन्न होता है अविद्या से भी उत्पन्न होता है और और क्या चीज से उत्पन्न होता है लोभ से भी उत्पन्न राग से भी उत्पन्न होता है कैसे राग से उत्पन्न हुआ अर्थात हमारा उस मिठाई के प्रति राग है हमने भी प्रयोग नहीं किया राग है उस राग के कारण लोभ के कारण और अविद्या है ही उस अविद्या के कारण हम जो है है हमें दुख दुख सता रहा है कि ये ये मिठाई ले, ले। तो ये ताप हो गया और संस्कार दुख क्या है संस्कार दुख ये है कि हमने पहले दुख मिठाई प्रयोग किया था या दुख होगा हुआ था तो अब जो है वो अचानक हमारे मन में इच्छा हुई कि मैं जो है जलेबी मुझे सबसे अच्छा लगता है तो मैं जलेबी खाऊं अब जलेबी जो खाऊं ये मन में जो भावना बनी वो संस्कार वासना रूपी संस्कार के कारण बनी वो स्मृति आ गया स्मृति का हेतु है वो स्मृति आ गई अब जो स्मृति आई तो हम जो है भागे लेने के लिए दुकान में अब दुकान में लेने के लिए जो भागे अब देखा कि वहां नहीं है वहां से फिर मैं कह दूसरी जगह वहां पर भी नहीं है वहां पर भी नहीं है अर्थात वह वासना रूपी संस्कार जो है वरबस हमें ले जा रहा है मिठाई खरीदने के लिए खाऊ खाऊ खाऊं। परंतु वो नहीं हो पा रहा है परेशान में हो रहा हूं तो संस्कार के कारण हो रहा है तो ये परिणाम ताप संस्कार को एक मोटे तौर पर समझाया आप इसको जीवन में घटाने की बात है अब इसी बात को आगे कर रहे कि एवं अनादि दुख स्रोतों भी योगी न प्रतिकूलात्मक उद्वेदी बोल रहे हैं इस प्रकार जो अनादि ये इसका कोई आदि है ही नहीं अनादि काल से चला आ रहा हुआ जो दुखों का जो प्रवाह है स्रोत है वह तो विप्रसृत है उस व्यक्ति के जीवन में फैले हुए है ये जो फैला हुआ जो दुखों का जो प्रवाह है जो अनादिकाल से आ रहा है ये योगी को ही समझ में आता है योगी ही इससे क्लेशित होते है दुखी होते हैं ऐसा मत समझिएगा योगी इस चीज को समझते हैं कि भाई ये गलत है ऐसा करेंगे हम अपने अपने इच्छाओं की मन बार संसार के बार बार भोग करके भोगा भोग से तो अपने इंद्रियों को तृप्त कर ही नहीं सकते तृप्ति की मन इंद्रियों की उपशांति हो ही नहीं सकती इसलिए फिर उससे वो हटता और तो योगी को ही इस बात को चाहे वो परिणाम हो या साप हो या संस्कार हो ये क्लेशित करते हैं उद्वेजित करते हैं उद्वेलित करते हैं क्यों प्रतिकूलात्मक वो समझता कि प्रतिकूलात्मक है यदि मैं ऐसा करता हूँ राग करता हूँ माने यदि मैं राग करता हूँ द्वेष करता हूँ तो राग से रागस कर्मासे होगा द्वेष से कर्मा कर्मासे होगा फिर मैं इंद्र को उत्तर करना चाहूंगा ऐसे करते करते हमारे अंदर कर्मा से बढ़ते जाएंगे और फिर जो कर्माशय का जो फल है सती मूल्य तद्य जायुर्भोग तो वो जो है जाति आयु भोग मिलेगा फिर हमें दुख मिलेगा ऐसे दूर तक योगी सोचता है और सोच करके फिर जो है उस परिणाम ताप और संस्कार दुखों से दूर होने का कोशिश करता है इसलिए करें कि यह प्रतिकूलात्मक है क्योंकि जन्म देने वाला है दुख देने वाला है सुख दुख देने वाला है इसलिए प्रतिकूलात्मक होने से ये योगी को ही उद्वेजित करता है उद्वेलित करता है कस्मत क्यों ऐसा उद्वेलित करता है तो बोलते हैं कि अक्षय पात्र कल्पो ही विद्वानिति विद्वान तो जो है अक्षी पात्र के समान होता है अक्षी पात्र कहते गोलक को मैंने आंख का भीतर आंख का जो भाग है मैंने पढ़ा दिया था कि आँख का जो भाग है वो भीतर वाला जो गोलक है उसको कहते अक्षी पात्र विद्वान अक्षी पात्र के समान होता है विद्वान तो मन योगी योगी जो होता है वह अक्षी पात्र के समान होता है ऐसे तो उदाहरण करे देखे यथा पूर्णा तंतु अक्षिपात्र स्तः स्पर्शे न दुखी न तो अन्यु बोल रहे हैं कि जैसे उड़ना तंतु है उड़ना तंतु कहते हैं उड़ना तंतु का मतलब हुआ मकड़ी का जो जाला का जो तंतु है ना छोटे छोटे देखते होंगे या उड़ना तंतु उड़ना मकड़ी को भी कहते हैं तंतु मैंने जाला हो गया वो उसके धागे हो गए और उड़ना का तो ऊन भी है मैंने ऊन एकदम उसके जो ऊन के जो सूक्ष्म जो भाग है वो, वो यदि छोटा सा भाग यदि आंख में चला जाए तो वह छोटा सा भाग आंख को परेशान कर देता है व्याकुल कर देता है परेशानी में आ जाता हुआ। परंतु वही यदि छोटा सा भाग वही उड़ना तंतु जो है मकरी का जाला या उन का जो वह पतला सा जैसे उड़ना तंतु अक्षी पात्र में पड़ा हुआ स्पर्श से दुखित करता है और अन्य गात्र के अवय में पड़ा हो तो दुखित नहीं करता है इसी तरीके से विद्वान अक्षी पात्र होते हैं योगी जो, जो है अक्षी माने अक्षी ही पात्र कल्प के समान होते हैं कि वह जैसे गोलक में पड़ा हुआ चीज परेशान करता है ऐसे ही योगी लोग को जो है वह जो सूक्ष्म से सूक्ष्म जो है हर चीज में जो है हर सुख में जो परिणाम ताप संस्कार दुख जो पड़ा हुआ है उसको क्लेशित करते हैं और उससे वह दूर हटता है फिर आगे करें एवं एतानी दुखानी अक्षी पात्र कल्पम योगी नौ बोलना इस प्रकार ये जो दुख है अक्षीपात्र कल्प के समान अक्षीपात्र के समान कल्प माने समान अक्षीपात्र के सदृश गोलक के सदृश योगी को ही क्लेशित करते हैं योगी को ही परेशान करते हैं अर्थात तो योगी को ही समझ में आता है कि ये ये दुख है इससे हमें हटना चाहिए नहीं तो ये हमें आ, अगला फिर जन्म देने वाला है दुख देने वाला है तो इसका परिणाम जन्म आयु भोग इत्यादि ऐसे मन में सोच करके वह उससे हटने का कोशिश करता है नम अन्य जो प्रतिपत्ता है अन्य जो जानने वाला है सुख को जो अनुभव करने वाला है सुख को जो अनुभव करने वाला है उसको वह क्लेशित नहीं करता परिणाम ताप संस्कार दुख क्योंकि वह हम लोग जो है मोटे सामान्य रूप से मोटे स्तर वाले होते स्थूल वाले होते हैं वह अक्षिपात्र व वाले हम लोग नहीं होते इसलिए ऐसा होता इतरम प्रतिपत्तारम अनि जो प्रतिपत्ता है सुख को जानने वाला जो है सुख दुख को जो जानने वाला है उसको क्लेशित नहीं करता है यह आ, क्या बोलते है कि परिणाम ताप संस्कार दुख अब आगे है यहां तक हमने पढ़ा दिया था अब इसके आगे है यहां से चलेगा कि इतरम को स्व कर्मोपृतम दुखात्तम उपातम दुखम उपातम उपातम त्यजंतम त्यम त्यम उपादान आदि विचित्रया समंततः इव हातव्य है यदि यहां पर ये विचित्रतव्य लग गया है और लोप साकल का लोप हो जाएगा पर परतु तो हातव्य है हातव्य है अलग करेंगे पदे तो हातव्य हो जाएगा हातव्य अहंकार मम पातिनम जातम जातम बाह्याध्यात्मिक उभय निमित्ताः निमित्रिपर्वाण त्रिपरवाणस तापा अनुप्लबंते तो यहां पर इतरम इतरम तु इतर को तो ये, ये इसका कर्ता अनुप्लबंते का कर्ता है त्रिपर्वाण तापा तीन पर्व वाले ताप तीन पर्व वाले जो ताप है तो तीन पर्व वाले ताप क्या है जी तो इसकी दो तरीके से व्याख्या विद्वान करते हैं एक तीन पर्व वाला तो परिणाम ताप संस्कार हो गया पर्व पर पर्व समझ से पूर्व तीन पर्व वाले जो है तीन प्रकार के जो ताप है तो एक तो वह पीछे पढ़ के आया है परिणाम ताप संस्कार तो ये परिणाम ताप संस्कार ये जो दुख है तापा माने दुख खानी ये परिणाम ताप संस्कार जो दुख है ये इतरम अनुप्लब्ध थे अन्य जो है योगी से जो भिन्न व्यक्ति है प्राप्त उसको प्राप्त होते हैं उसको प्राप्त होते हैं योगी को प्राप्त नहीं होते एक तो ये हो जाएगा दूसरा यह है कि स्त्री का मतलब हो जाता है कि आध्यात्मिक आधि भौतिक और आधि दैविक, जो तीन प्रकार के अर्थ स्त्री जो दुखात्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ वो तो तीन प्रकार के जो दुख है आधिदैविक आधि, आधि भौतिक और आध्यात्मिक ये तीन प्रकार के दुख अन्य इतरम तो तू अनुप्लबंधे अन्य जो है अन्य तो मान अन्य जो सामान्य जन है मनोज योगी से जो भिन्न जन है इस योगी से भिन्न जन इन तीनों प्रकार के ये तीनों प्रकार के दुख योगी जन से योगी से भिन्न जो व्यक्ति है इसको अनुप्लबंधनते प्राप्त होते हैं समझाया जी इतरम का संबंध अनुप्लबन त्रिपरवाणा तापा पर, तीन पर वाले ताप इतरम तू अनुपलबंध है अन्य को तो प्राप्त होते हैं तो तीन पर वाले अब उसके विशेषण ये है देखिए बाह्य आध्यात्मिक उभय निमित्ता माने तीन निमित्त निमित है एक बाह्य निमित्त है बाह्य कारण से तीन प्रकार के दुख प्राप्त होते हैं बाह्य कारण से माने बाहर का जो भी हो गया बाह्य कारण से आधिदेविक आधि भौतिक तीनों प्रकार के दुख प्राप्त होते हैं बाह्य निमित्त और दूसरा है आध्यात्मिक होते हैं जिसके कारण जो है व्यक्ति को तीनों प्रकार के दुख प्राप्त हो सकते हैं और तीसरा हो गया उभय निमित्त बाह्य भी और उभय भी मान बाह्य भी और आभ्यंतर भी इसलिए बाह्य निमित्त वाले आध्यात्मिक माने आध्यांतर निमित्त वाले और उभय निमित्त बन बाह्य आध्यात्मिक निमित्त वाले जो तीन पर्व वाले जो दुख है ये अन्य को प्राप्त होते हैं तो तो को जो प्राप्त होते हैं उस इतरम का ही आगे सब व्याख्या कर रहा कि इतर क्या है इतर जो जन है सामान्य जो जन है वो क्या है क्यों तो उसको दुख प्राप्त होते हैं सामान्य जन को योगी से जो अभिन्न व्यक्ति है इसको ये बाह्य निमित्त वाले बाह्य साधन वाले आभ्यांतर साधन वाले उभय साधन वाले जो दुख है निमित्त वाले जो दुख है साधन वाले यहाँ पर निमित्त रख लीजिएगा कि बाह्य निमित्त वाले आध्यात्मे बाह्य निमित्त के कारण आध्यात्मिक आभ्यांतर निमित्त के कारण और उभय निमित्त के कारण जो इतर व्यक्ति को तीनों प्रकार के दुख जो प्राप्त होते हैं आदि दैविक आधि भौतिक आध्यात्मिक क्यों होते हैं इसलिए उसके उत्तर में आगे विशेषण दिया है क्या दिया है तो बोलते हैं कि स्व व्यक्ति पर जो अपने कर्म वो अपना कर्म करता है कर्म करता है वो भी कौन सा कर्म यहां पर वितरण को जो कहा गया उस कर्म की बात कही गई है चार प्रकार के कर्म है जो कि आपको कैवल्यवाद में पढ़ाऊंगा कैपल्य कैबल्य पाद में आया है आएगा कि जो है कि चार प्रकार के कर्म है कृष्ण कर्म है शुक्ल कर्म है शुक्ल कृष्ण कर्म है और और शुक्ल कर्म है तो ये चार प्रकार के जो कर्म है उसमें से अकृष्ण और और शुक्ल कर्म तो सन्यासी लोग योगी लोग करते हैं योगी लोग करते हैं वो तो अशुक्ल अकृष्ण कर्म वो हुआ कि जो फल की अपेक्षा किए बिना किए चरम देह वाले जो होते हैं चरम देह माने जिसका अब अंतिम देह होना, होना अब सीधे मोक्ष में जाना है ऐसे व्यक्ति जो कर्म करते हैं उनका तो और शुक्ल और कर्म होता है परंतु जिनका अंतिम देह नहीं है अभी मोक्ष में वो जाने वाला जाने की अवस्था नहीं आई है तब तक तो वो तीन प्रकार के कर्म होते हैं शुक्ल कर्म होते हैं कृष्ण कर्म होते हैं और शुक्ला शुक्ल, अर्थात कृष्ण शुक्ल कृष्ण कर्म होते हैं करता है वो व्यक्ति वह मनुष्य तो शुक्ल कर्म क्या है शुक्ल कर्म मैंने शुद्ध right. कर्म जिसमें यथ किंचितेश मात्र भी कृष्ण कर्म न मिला हुआ हो जिसमें शंका पंक कलंक मात्र भी हो उसके अंदर वो शुक्ल कर्म है और कृष्ण कर्म वो है कि जो खराब ही खराब हो उसमें मान पुण्य नाम की कोई चीज ही नहीं हो और तीसरा जो है वह शुक्ल कृष्ण की मिश्रित कर्म जिसको कहते हैं मिश्रित कर्म पाप पुण्य तो एक पुण्य कर्म हुआ दूसरा पाप कर्म हुआ और तीसरा पुण्य पाप कर्म हुआ तो अब यह है कि पुण्य कर्म बार बार आपको बताया इसलिए बार-बार मैं बता रहा हूं कि हमें इसका अभ्यास बार, बार बार करना मैं भी करता हूं और आपको भी करना है क्योंकि ये योग दर्शन जो पढ़ाया जाता है मैं पढ़ा रहा हूं या इसलिए कि ये स्वयं के लिए होता किसी दूसरे के लिए प्रवचन देने के लिए नहीं होता है ये योग दर्शन तो ये दूसरे व्यक्ति भी समझ जाए वो अच्छी बात है तो यहाँ पर प्रैक्टिकल करने की चीज है तो यहाँ पर सीधे यदि आप साक्षी मानते हैं योग दर्शन को तो योग दर्शन का ही कहीं दूसरे ने क्योंकि तो दूसरे पुण्य कर्म ये हुआ किसी को भूखों को भूखे को भोजन दे दिया वो पुण्य कर्म है किसी को अः कपड़ा दे दिया ये पुण्यकर्म है इस तरीके की व्याख्या की जाती है वो भी ठीक है वो भी हो सकता है परंतु ऐसा हो सकता है आपने तो यदि मान लीजिए किसी को भूखे को भोजन दे दिया एक तरफ भूखे को भोजन दे रहे हैं परंतु दूसरे तरफ जो आप यदि व्यापार कर रहे हैं तो उससे आप किसी से टॉर्चर करके कर आप पैसा कमा रहे हैं गलत तरीके से पैसा कमा रहे हैं तो एक तरफ तो आप पाप कर्म कर रहे हैं दूसरे तरफ पुण्य कर्म कर रहे हैं तो यह शुक्ल कर्म नहीं कहलाएगा यह तो पुण्य पाप मिश्रित कर्म हो गया इसीलिए लोक व्यवहार में जो कर्म किया जाता है वास्तव में उसको हम ये नहीं कह सकते कि ये पूरा पूरा शुक्ल कर्म है किसी किसी का यदि हो तो एक अलग हो। हम उस पर नहीं कह सकते परंतु तो सीधे योग दर्शन का यदि साक्षी मानते हैं तो योग दर्शनकार महर्षि वेद व्यास जी का साक्षी मानते हैं तो महर्षि वेद व्यास जी जो है दो जगह पीछे के मैं पढ़ा दिया हुआ मैत्री करुणाम तो पुण्य पुण्य विषय नाम भावना तो प्रसाद नाम वहां पर स्पष्ट लिखे है कि अस्य मैं शुक्ल अस्पताल अभिजायत या उपजाय ऐसा करके है कि भावना तुक्ल अभिजाते या उपजायत ऐसा है इसकी भावना करने से मैने मित्रता की भावना करने से दया की भावना करने से क्या बोलते हैं कि प्रसन्नता की भावना करने सर उपेक्षा की भावना करने से शुक्ल कर्म की उत्पत्ति होती है एक तो ये पीछे बताया शुक्ल कर्म की उत्पत्ति ऐसे होती है और आगे कैबल्य पाद में बताएगा कि वो जो है शुक्ल कर्म की उत्पत्ति होती है किसको तो तप सह स्वाध्याय मैंने तप स्वाध्याय ध्यान बताम शुक्ल कर्म अभी जाए थे ये मेरा अपना शब्द है सीधा सीधा वहां पर देखेंगे तो ये होगा भाव में बता रहा हूं कि तप करने वाले को तपस्वी व्यक्ति जो होता है ए, Uh, क्या कहते हैं कि जो स्वाध्यायशील जो व्यक्ति होता है और जो ध्यान करने वाला व्यक्ति होता है तो तपस्वी तपस्वी स्वाध्यायशील और ध्यान करने वाले जो व्यक्ति है इसका जो कर्म होता है ये मानसिक कर्म है इसलिए शुक्ल कर्म है शरीर से जो भी कर्म करेंगे तो पीछे पढ़ करके आए कि शारीर जो कर्म है बिना अभी पीछे क्या पढ़ के आए कि मानुपात्य भूतानी उपभोग संभवती बिना किसी को दुख दिए भोग संभव हो ही नहीं सकता बिना हिंसा किए भोग हो ही नहीं सकता इसलिए शरीर से जो कर्म कर मिसिस कर्म हो कर्म होगा इसलिए मानसिक की बात कर रहा है तो और मानसिक कर्म कर्म से ही होगा तो यहाँ पर हम जब तपस्या करेंगे जब स्वाध्याय करेंगे जब ध्यान करेंगे और जब मित्रता इत्यादि की भावना करेंगे तो इससे शुक्ल कर्म की उत्पत्ति होती है सीधे साक्षात इस शास्त्र को ही मतलब के आ, के अंदर दृष्टिपात करते हैं तब तो यहाँ पर ये ये जो कह रहे हैं कि तो अन्य उसके अलावा उसके अलावा जो अन्य योगी जन से जो भिन्न है वो ऐसे क्यों जो है तीन प्रकार के दुख को प्राप्त करते हैं वो लोग तीन प्रकार के दुख उनको क्यों प्राप्त होते हैं इसलिए होता है क्योंकि वो जो स्व उसका जो अपना शुक्ल कृष्ण और शुक्ला शुक्ल जो कर्म है उस शुक्ल कर्म मन तीन प्रकार के जो कर्म है उन अपने कर्म से उपहरित मन उपरित मने, मने हरण किया हुआ अर्जित उपरित मन अर्जित अर्जन किया हुआ कत्यांत है इसलिए अपने कर्मों से उपरित अर्जित जो दुख है क्योंकि तो जो व्यक्ति दुख को दुख जिस व्यक्ति के जीवन में होता है वह उसके अपने खुद कर्मों के कारण होता है उसने अपने कर्मों से उस दुख को अर्जन किया है तो वह शुक्ल अशुक्ल और शुक्ला शुक्ल जो है तो शुक्ल का तो दुख नहीं होता है शुक्ल का दुख नहीं होता है हाँ शुक्ल का सका शुक्ल कर्म सकाम कर्म है और कृष्ण और मिश्रित कर्म तो सकाम कर्म है ही शुक्ल कर्म ही सकाम कर्म है उसका परिणाम भी जन्म आयु भोग होता है परंतु वह सुख की ओर होता है वह मोक्ष की ओर ले जाता है तो ये शुक्ला शुक्ल और कृष्ण कर्म की जो बात है तो अपने कर्मों के द्वारा ही व्यक्ति अपने कर्मों से दुख को अर्जित किया हुआ रहता है इसलिए करें स्व कर्मो अपने कर्मों से उपहरित जो दुख है उस दुख को उपास्तम उपातम त्यजतम उपास्तम उत्तम उपास्तम मैंने बार बार प्राप्त करते हुए और भोग करके त्याग वह जो है त्यागता हुआ मन त्याग देता है वो व्यक्ति त्यजनतम त्यागते हुए मैने उसने क्या किया अपने कर्मों से उपार्जित जो दुख है उसको क्या उ, उसको जो है बार बार उपात्तम, उपात्तम, मने बार बार प्राप्त करके भोग करके भोग त्याग देता है भोग करके त्याग दिया है तो और फिर क्या है इसको और सरल भाषा में यदि कहना चाहे हिंदी हिंदी वाले में सर और सरल में तो कहेंगे कि अपने कर्मो से अर्जित दुख को प्राप्त करते करते प्राप्त करते करते छोड़ते हुए प्राप्त करते करते उसको भोग लिया तो त्याग दिया वो हट गया एजनतम और त्यक्तम त्यक्तम उपादनानम और एक जो दुख को त्यागते त्यागते क्या है फिर जो है उपादानम ग्रहण भी कर लेता ग्रहण करने वाला होता है वह ऐसे कर्म अपने कर्मों से ऐसे अपने कर्मों के माध्यम से दुख को जो अर्जन करता है तो उस दुख को भोगते भोगते छोड़ भी देता है और छोड़ते छोड़ते फिर दुख को अपना भी लेता है दुख को ग्रहण भी कर लेता है तो इसलिए कर उपात्तम उपासम तेजनतम मने प्राप्त करते करते त्यागते हुए त्यागते हुए और त्यागते त्यागते ग्रहण करते हुए जो व्यक्ति है उसको तीन पर्व वाले जो दुख की प्राप्ति होती है तीन पर्व वाले दुख प्राप्त होते हैं इसलिए प्राप्त होते हैं क्योंकि जो है उसने अपने कर्म ऐसा कर्म किया जिससे उसने दुख को प्राप्त किया और उस दुख को भोगा दुख हुआ उसको दुख को प्राप्त किया तो प्राप्त करने के प्राप्त करते करते जो है बार बार प्राप्त किया और प्राप्त करके उसको जो भोग करके फिर छोड़ भी देता है छूट जाता है उसे तो छूट गया और उसको त्याग भी देता है देखता है कि भाई इससे दुख मिल रहा है इससे दुख मिल रहा है तो उसने उसको क्या किया नहीं, नहीं ये कर्म नहीं कर रहा इस तरीके का कर, नहीं करना त्यागता भी है और त्यागते त्यागते वो त्यागता है।, वो, वो है लोक व्यवहार में उसको वो क्या मन में सोचता है कि भाई कोई बात नहीं हमें दुख मिल रहा दुख को भी तो इस तरीके से है दुख तो प्राप्त होना ही होना है चलो कोई बात नहीं है ऐसे वो क्या है उस दुख को ग्रहण भी कर लेता है इसलिए त्यक्तम त्यकम उस दुख को छोड़ते छोड़ते जो है ग्रहण करने वाला जो व्यक्ति है उसको ये तीनों प्रकार के दुख जो है प्राप्त होते हैं क्यों अनादि वासना विचित्रया चित्त वृत्तिया हम्म क्योंकि तो अनादि काल से वासना से जो विचित्र वासना से जो रंगा हुआ जो चित्त की वृत्ति है ये एक दिन की नहीं है अनादि काल से ये वासना की जो विचित्रता है वासना से जो रंगा हुआ विचित्र मे रंगा हुआ चित्र विचित्र जो कहते तो चित्र तो का उसमें रंगे हुए तो चित्र विचित्र होता है इसलिए यहां पर भी ऐसे ही भाव है कि अनादि वासना से अनादि काल से जो वासना है उस वासना से रंगे हुए रंगी हुई जो चित्र की वृत्तियां है उस चित्र की वृत्तियां से सब ओर से अविद्या के द्वारा अनुबिध सब ओर से अविद्या के कारण या अविद्या से बिंधे बिंधा हुआ जो व्यक्ति है अविद्या से वो बिंधा हुआ है जैसे कि तीर से किसी को बेंध दिया जाता है बेध दिया जाता है सुई इत्यादि से कांटे से बेध दिया जाता है ऐसे ही वो व्यक्ति अविद्या से, हुआ तो से, से बिंधा हुआ है तो अविद्या से सब ओर से बिंधे हुए मानव बिंधा हुआ है कि विंधे हुए के समान जो व्यक्ति है उस व्यक्ति को उस व्यक्ति को जो है वो दुख प्राप्त होते हैं क्यों हातव्य एवं अहंकार ममकारानुपातिनम कारानुपातम जातम जातम मरे हातव्य जो पदार्थ है जो छोड़ने योग्य जो पदार्थ है छोड़ने योग्य जो पदार्थ है वो छोड़ने योग्य पदार्थ में ही वो क्या करता है जिसको छोड़ना चाहिए उसमें अहंकार और ममकार अहंकार ममकार अहंकार माने मैं मैं करना और ममकार माने मेरा मैं और मेरा से युक्त जो मैं और मेरा मैं हूं और ये मेरा है इन मैं और मेरा से युक्त जो अनुपाती जो है जातम जातम बार बार उत्पन्न जो व्यक्ति है क्योंकि तो व्यक्ति जो मैं और मेरा जो करता है कि ये मैं हूं मैं और यह है मेरा, और मेरा इस मैं और मेरा से युक्त जो बार बार जो बार-बार उत्पन्न होने वाला व्यक्ति है अपने कर्मों के कारण उस व्यक्ति को बाह्य साधन बाह्य निमित्त आध्यात्मिक आध्यांतर निमित्त और उभय निमित्त वाले जो तीन पर्व है ताप है तीन पर्व वाले जो दुख है ये प्राप्त होते हैं वो अन्य को प्राप्त होते हैं इसलिए होते हैं क्योंकि वो अपने कर्मों से दुख को अर्जित किया है और उस अर्जित करके बार बार वो भोगता भी है छोड़ता भी है और छोड़ते छोड़ते बार बार भोगता भी है और वो इसलिए ऐसा करता है क्योंकि अनादि वासना अनादि काल से जो चित्त के अंदर वासना है वासना से रंगा हुआ जो चित्त की जो वृत्तियाँ हैं चित्त के अंदर उस चित्त की वृत्तियाँ हैं उससे वह जो है उसी के कारण जो है अविद्या से सबोर से बंधा हुआ रहता है और बार बार उत्पन्न होता है बार बार जन्म लेता है बार बार मरता है बार बार जन्म लेता है बार बार मरता है और मैं और मैं मैं और मेरा ये इससे हो हो जाता है जिसके कारण जो है उसको तीनों प्रकार के दुख की प्राप्ति होती है जी आगे है बोलते तद एवं अनादिख स्रोतता व्यूह मानम व्यूह मानम आत्मन भूत ग्रामम च दृष्टवा योगी सर्व दुःख क्षय कारणम सम्यक दर्शनम शरण शरण प्रपद्य थे तो बोल रहे तो तद एवं तो इस प्रकार अनादि काल से ये जो दुखों का जो प्रवाह है दुखों का जो स्रोत है इस स्रोत से व्यूह घिरा हुआ अनादि काल के अनादिकाल से दुख के जो स्रोत हैं, उस स्रोत से जो घिरे हुए जो आत्मानम अपने आप को देखता है योगी और भूत ग्रामम ये जो प्राणियों का जो ग्राम है समूह है इसको देखता और उसको देख करके योगी जो है सभी दुख के क्षय का कारण जो सम्यक दर्शन है माने सम्यक ज्ञान दर्शन माने ज्ञान किसी भी चीज का जो सम्यक ज्ञान है जिसको विवेक ख्या कहते हैं पुरुषों पुरुष की जो अन्यता ख्याति है विवेक ख्या उस सम्य दर्शन जो है विवेक ख्याति है उसके शरण में चला जाता है उसके शरण को प्राप्त करता है और उसके शरण में जाकर के फिर जो है इन दुखों से हुआ हटता है अब आगे है गुणवृत्ति विरोधात्म दुखम एवं सर्वम विभेकि न उसको इससे अलग किया है ये भी दुख परंतु इसको गुण वृत्ति विरोध को परिणाम ताप संस्कार दुख महर्षि पतंजलि जी दुख शब्द से संबोधित किए हैं परतु गुण को अलग किया ऐसा क्यों किया है इतना बता करके कोई हमारे घर में आए हुए हैं आए हैं अतिथि तो मैं आज पाठ समाप्त करूंगा एक पहले मैं बता देता हूँ आपको कि गुण विरोध वो तो अलग उससे क्यों पढ़ा पढ़ने की क्यों आवश्यकता हुई गुण अन्य जो दुख है वो औपाधिक है क्या बताया जी समझ अन्य जो दुख है वह किसी उपाधि के परिणाम दुख ताप दुख और संस्कार दुख किसी उपाधि के कारण होता है व्यक्ति कोई उपाधि है कोई चीज है जिसके कारण वस्तु है जिसमें राग हुआ वस्तु है जिसमें द्वेष हुआ उसके कारण संस्कार इत्याधिक तो है परंतु गुणवृत्ति जो विरोध दुख है ये स्वाभाविक है ये स्वाभाविक है जब तक वह मोक्ष में नहीं जाएगा तब तक वह रहेगा ही चाहे वो कितना भी वह असंप्रजा समाधि को क्यों न प्राप्त कर ले जब तक है वह समय इसलिए कहा जाता है न कि गुणवित्र सब परम ख्यातर गुण में तृष्ण माने गुण के प्रति भी समाप्त हो जाती है क्योंकि तो वो समझता है कि ये जो गुण है ये जो चित्त जो है त्रिगुणात्मक है ये त्रिगुणात्मक होने से यदि सात्विक है तभी रजोगुण तमोगुण मिला हुआ है और माने तीनों इसमें है भले ही ठीक है सात्विकता के कारण हमें संप्रज्ञा समाधि की प्राप्ति हो गई है इस तो गुण के प्रति भी समाप्त हो जाती है उसका तो फिर जो है पर वैराग्य होता है फिर उसके जो असंप्रज्ञान समाधि की प्राप्ति होती है तो जो मैंने अलग से इसको इसलिए पढ़ना पड़ा क्योंकि गुणवृत्ति विरोध जो दुख है ये स्वाभाविक है और वो जो है औपाधिक है एक तो ये दूसरा इसमें क्या है कि परिणाम प्राप्त संस्कार को व्यक्ति मिटा सकता है परिणाम दुख ताप दुख संस्कार दुख को जब उसको पता चलेगा कि भाई परिणाम तो योगी समझेगा कि भाई हम जितना अधिक इंद्रियों को तृप्त करना चाहेंगे तो हम तृप्त नहीं कर सकते क्योंकि भोग विषयों को भोग करके तृष्णा को मिटाने वाला हमारा विचार वैसा ही होगा जैसे जलती हुई अग्नि में घी को डालना तो इसीलिए वो उस परिणाम दुख से हटता है हट जाता है योगी समाज व्यक्ति नहीं हट पाता है ताप दुख से हट जाता है संस्कार दुख हट जाता है जब वह परिणाम दुख नहीं होगा फिर ताप दुख नहीं तो उससे तो हट जाएगा परंतु ये गुण वृत्ति विरोध जो दुख है इससे योग भी नहीं हट पाता है क्योंकि वह योगी समझता है कि जब ही ये दिन मने ये जो है कि इसमें प्रख्या भी है प्रवृत्ति भी है स्थिति रूप भी है ये बुद्धि का जो गुण है ये परस्पर एक दूसरे के सहयोगी होकर के जो है शांत घोर और मूढ़ ज्ञान त्रिगुणात्मक को ही आरंभ करते हैं वो आगे बताया जाएगा जो कि हम कल आपको बताएंगे ठीक है। तो अभी बस इतना ही समझना है दो चीज हमने बताया कि परिणाम ताप संस्कार दुखों से गुणवृत्ति विरोध दुख को अलग इसलिए किया गया है कि वो औपाधिक दुख है किसी उपाधि से मिलता है परंतु ये गुणवृत्ति विरोध दुख स्वाभाविक दुख है एक दूसरी बात है कि उन चार प्रकार के दुखों में जो तीन प्रकार के दुख है उसको तो हटाया जा सकता है हर व्यक्ति यदि जो भी होगा हटाया समझ करके इसको हटा सकता है योगी परंतु जो ये दुख है क्योंकि जब तक चित्त है तब तक ये त्रिगुणात्मक होगा ही तो उससे वो समझता है तो उस गुण के प्रति भी उसकी तृष्णा समाप्त करता है उससे भी वैराग्य को प्राप्त कराता है करता है फिर वो दग्दीज करने का कोशिश करता है फिर असंप्रदाय समाज जो अंतिम अवस्था हो जाती है चरमावस्था हो जाती है फिर जो है मोक्ष को प्राप्त कर लेता है फिर के बाद, तो उस तरीके की बात है इसलिए स्वाभाविक है। जब तक चित रहेगा, तब तक ये तीनों प्रकार के रहेगा ही इस तरीके का तो इन दोनों में ये भेद है हाँ जी, नहीं, समझ आ गया डॉक्टर हाँ साहब तो अब मैं यहीं पर मंत्र पाठ करता हूँ अच्छा। आप लोगों कोई शंका तो नहीं है नहीं नहीं। भाई जी भाई जी को कोई शंका तो नहीं है हाजी चलिए तो मंत्र पाठ करते हैं ओम पूर्ण मद पूर्ण मिदम पूर्णा पूर्ण पूर्णस्य पूर्ण मेंवाभिष्यतेम शांति शांति शांति शांति आपका बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार